संक्षिप्त महाभारत अश्वेधिक पर्व श्री कृष्ण का हस्तिनापुर में आना और उत्तरा के मृत बालक को जिलाने के लिए कुंती आदि की उनसे प्रार्थना वे चंपान जी कहते हैं जन्मेजय इसी बीच में भगवान श्रीकृष्ण भी वंशियों को साथ लेकर हस्तिनापुर आ गए उनके द्वारका जाते समय धर्मपुत्र युधि ने जैसी बात कही थी उसके अनुसार अश्वेध यज्ञ का समय निकल जानकर वे पहले से ही उपस्थित हो गए भगवान के साथ रुक्मणी नंदन प्रद्युमन सात्युष उलमुख बलदेव जी तथा जिनके पति युद्ध में मारे गए थे उन अनाथ छत्राणियों को ढारत बंधाने के लिए आए थे इनके आने का समाचार पाकर राजा धृतराष्ट्र तथा महामानबिदुर जी ने आगे बढ़कर विधवा स्वागत किया महान तेजस्वी पुरुषोत्तम श्री कृष्ण अपने बंधु बांधवों से तुम्हार और विदुर जी के साथ रहने लगे जन्मेजयंशियों के हस्तिनापुर रहते समय ही तुम्हारे पिता राजा परीक्षित का जन्म हुआ वे ब्रह्मास्त्र से पीड़ित होने के कारण चेष्टाहीन मुर्दे के रूप में उत्पन्न हुए थे पहले तो पुत्र जन्म के समाचार से सबको अपार हर्ष हुआ किंतु उसमें जीवन का कोई चिन्ह न देखकर तत्काल शोक का समुद्र उमर पड़ा श्री कृष्ण ने जब यह हाल सुना तो वे सात्विकी को साथ लिए तुरंत अंतपुर में जा पहुंचे वहां उन्होंने अपनी बुआ कुंती को बड़े वेग से आती देखा जो बारंबार उन्हीं का नाम लेकर दौड़ो दौड़ो की पुकार मचा रही थी उनके पीछे द्रौपदी सुभद्रा तथा अन्य बंधवांधों की स्त्रियां भी थी जो बड़े कनों स्वर से बिलख बिलख कर रो रही थी श्री कृष्ण के निकट पहुंचते ही कुंती की आंखों से आंसुओं की झड़ी लग गई वे गदगद वाड़ी में बोली वासुदेव तुमको पाकर ही तुम्हारी माता देव की उत्तम पुत्र वाली मानी जाती है। तुम ही हमारे अवलंबन और तुम ही ही हम लोगों के आधार हो। हमारे की रक्षा का भार तुम्हारे ऊपर है। देखो यह तुम्हारे भांजे अभिमन्यु का बालक है जो अश्वस्थामा के प्रयत्न से मरा मरा हुआ ही उत्पन्न हुआ है केशव इसको जीवन दान दो अश्वस्थामा ने जब शीख के बाण का प्रयोग किया था उस समय तुमने यह प्रतिज्ञा की थी कि मैं उत्तरा के मरे हुए बालक बालक को भी जीवित कर दूंगा। बेटा, यही वह है है। जो मरा हुआ हुआ ही पैदा हुआ है। इसके ऊपर इसे जीवित करके उत्तरा, सुभद्रा और द्रौपदी सहित मेरी रक्षा करो यदि चेर भीम से नकुल और सहदेव की भी प्राण बचाओ मेरे और पांडवों के प्राण इस बालक के ही अधीन है मेरे पति तथा तो सुर के पिंड का भी यही सहारा है इसे जीवन देकर परलोकवासी का पर लोकवासी करती है अभिमन्यु ने कभी उत्तरा से स्नेह बस कहा था कल्याणी तुम्हारा पुत्र मेरे मामा के यहाँ ब्रष्णी एवं अंधकों के कुल में जाकर धनुर्वेद नाना प्रकार के अस्त्र शस्त्र तथा तो संपूर्ण नित्य शास्त्र की शिक्षा प्राप्त करेगा सुभद्रा कुमारी की कही हुई यह बात निसंदेह सत्य होनी चाहिए। इस कुल भाई के के भाई लिए हम सब तुम्हारे पैरों पढ़कर भीख मांगती हैं। इस बालक को जिला कर वंश का कल्याण करो जो कहकर कुंती देवी दुख से व्याकुल हो जमीन पर गिर पड़ी तब श्री कृष्ण ने उन्हें सहारा देकर उठाया और सांत्वनापूर्ण वचनों से धैर्य बधाने लगे के बैठ जाने पर सुभद्रा अपने भाई श्री कृष्ण की ओर देख फूट फूट कर रोने लगी और दुख से आर्त होकर बोली भैया अपने पार्थ के इस पुत्र की दशा तो देखो का बेटा जन्म लेने के साथ ही मर गया इस बात को सुनकर धर्मात्मा राजा युधिष्ठिर क्या कहेंगे भीमसेन अर्जुन और नकुल सहदेव भी क्या सोचेंगे आज द्रोण पुत्र ने पांडवों का सर्वस्व लूट लिया श्री कृष्ण इसमें तनिक भी संदेह नहीं कि अभिमन्यु पांचों भाइयों का प्यारा था उसके पुत्र की यह हालत सुनकर अश्वस्थामा के अस्त्र से पराजित हुए पांडव क्या कहेंगे अभिमन्यु का पुत्र मरा हुआ उत्पन्न हुआ है इससे बढ़कर दुख की बात और क्या हो सकती है भैया मैं तुम्हारे चरणों में पड़कर तुम्हें प्रसन्न करना चाहती हूँ किन्तु कुंती और द्रौपदी भी तुम्हारे पैरों पर पड़ी हुई है इन सब की ओर देखो जब द्रोण पुत्र अश्वस्थामा पांडवों के गर्भ की हत्या का प्रयत्न कर रहा था उस समय तुमने क्रोध में भर कर उससे कहा था ब्रह्माधम तेरी इच्छा पूर्ण नहीं होने पाएगी मैं अर्जुन के पौत्र को अपने प्रभाव से जीवित कर दूंगा यह बात मैं सुन चुकी हूं और तुम्हारे बल को भी मैं अच्छी तरह जानती हूँ इसलिए चाहती हूँ कि तुम प्रसन्न हो जाओ जिससे अभिमन्यु के पुत्र को जीवन मिले यदि प्रतिज्ञा करके भी तुम अपना वचन पूरा नहीं करोगे तो निश्चय जानो मैं प्राण दे दूंगी यदि तुम्हारे जीते जी के बालक को जीवन दान न मिला, तो तुम मेरे किस काम का आओगे जैसे बादल पानी बरसाकर सूखी खेती को भी हरी भरी कर देता है उसी प्रकार तुम अभिमन्यु के मरे हुए बालक को जीवित कर दो केशव तुम धर्मात्मा सत्यवादी और सत्य पराक्रमी हो अतः तुम्हें अपनी कही हुई वह बात अवश्य पूरी करनी चाहिए श्री कृष्ण तुम चाहो तो मृत्यु के मुख में पड़े हुए तीनों लोगों को जिला सकते हो फिर अपने भांजे के इस प्यारे पुत्र को जीवित करना तुम्हारे लिए कौन बड़ी बात है मैं तुम्हारे प्रभाव को जानती हूँ इसीलिए प्रार्थना करती हूँ कि पांडवों पर अनुग्रह करो भैया तुम्हारी बड़ी मां है तुम यह समझ कर यह मेरी बहन है अथवा जिसका बेटा मारा गया है वह दुखिया मां है या शरण में आई हुई एक असहाय अबला है मेरे ऊपर दया करो